शिव शिवपुराण विद्वेश्वर संहिता वहां पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योतिष स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन है। इसका दर्शन, और किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है अग्नि के पहाड़ जैसा हो या यह शिवलिंग यहां प्रकट हुआ है इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा यहां अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा मेरे दो रूप हैं सकल और निष्कल दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ कलायुक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है ब्रह्मा और केशव मैं सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी पाँच कृत्य हैं वे सदा मेरे ही हैं मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूं। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात्कार कराने के निमित्त मैं साक्षात जगदीश्वर की सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया अतः मुझ में जो ईश्वरत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए तथा जो यह निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोझ कराने वाला है या मेरा ही लिंग छिन्न है तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामिप्य की प्राप्ति कराने वाला है लिंग और लिंगे में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति हो जाती है यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई तब तो उपासक को फल रूप से मेरे साथ एकत्व सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है प्रधानतया शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौर कर्म है शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कह